एकदा एक आश्रमे कस्मंशि कार्ये व्यस्त आसी तस्य लेखन्याम मशी समाप्त जाता, लेखनीं तत्रैव स लेखनी त्रेटिरी स्थय ग अन्येत्युः सः लेखनार्थम् आगत्य उपाविशत् किन्तु सा लेखनी तत्र न आसीत् सः तस्याः अन्वेषणार्थं प्रायतत सा कुत्रापि न लब्धा लेखनीं कुत्रापि अदृष्ट्वा सह समीपस्थम् उद्योगिनम् आहूय अपृच्छत् भोः ह्यः मया लेखनी अत्र स्थापिता आसीत् सा कुत्र अस्ति वया नीता कि महोदय साेखनी तो अति प्राचीना जीत अोगिनी मनम ब्षि अन्यां स्वीको भाई तत्व अतीवक क्रुद्ध जाता आश्रम सर्वलाहल जाता है तैह लेखन्य अन्वेषण कृत काता किंतु सह अन्यां स्वीकर लेखनी स्वीकर्द सह उद्योगि स्पष्टया उतवा मह्यंस अ लिखा लेखन्यह तस्य नूतन्यनीता किन्तु सह ग्रोध न अभवतना आश्रम तं लेमत आसन अंते आश्रम सेदारखंडे सा पति लाप्य महोदय अतीवसंतुष्ट अभवक्रोध सह स्ने सर्वान अवदत् क्षुद्रवस्थ मूल्यम न न्यूनम अस्माकं अस्मा भारत देश नदृश वस्तूना तिस्कार न करनीय देशे बहुत जान दैनिकजीवन यापनाये वस्तूं आवश्यक लब्धुमर् अयनाथ पुस्तकादीना अषय अल्पमूल्यना वस्तूना महत्व वर्त जीवने, जीवन भविष्य कृत्यं कदि न प्रवर्त आश्रम अवनत मुखा सर्वे आश्रमवासीन स्वारी संलग्ना जानतीवा क सुरशा स महापुरुष महात्मागान्धीमहोदयः